आप कहां जा रही हैं बाग में जा रही हूं घूमने हम भी आपके साथ चलेंगे दादी <laughs> पर तुम लोग तो खेल रहे हो हम खेल चुके दादी अब हमें नहीं खेलना <laughs> अच्छा तो चलो चलिए दादी अरे क्या ऐसे ही चलोगे चप्पल तो पहन लो पैर में कांटे चुभ गए तो मैं चप्पल पहनकर आती हूं दादी हम्म मैं भी मैंने चप्पल पहन ली दादी मैंने भी पहन ली तो आओ चलें हां बाग भी बहुत सुंदर है हां हां बहुत हरियाली है लो भाई चुनिया मुनिया हम बाद में आ गए देखो कितना सुंदर है ये बाग है ना कितने सारे पेड़ हैं हां और कितनी हरियाली है चारों तरफ दादी हम ये आपके थैले में क्या है थैले में <laughs> बताओ तो क्या है आप बताइए ना नहीं भाई तुम ही बताओ आ, क्या हो सकता है <laughs> नहीं समझे ना अच्छा एक पहेली पूछो फिर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है यह है ऐसा फल यह मीठा होता है लाल लाल होता है और पीला हरा भी होता है यह है ऐसा सुंदर फल जो मीठा होता है लाल लाल भी होता है यह हरा पीला भी होता है बताओ बताओ कौन सा फल है ये आ, कौन सा <laughs> नहीं समझे अरे भाई ये है सेब सेब मीठा मीठा <laughs> सेब एक ऐसा फल है चुनिया मुनिया जो कभी लाल कभी पीला और कभी हरा होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है मीछा, मीछा। मीठा मीठा मीठा सेब मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे भी दादी हम इसीलिए मैं थैले में सेब लाई हूं <laughs> खाओगे ना तुम लोग <laughs> देखो इन्हें मैं धोकर ही लाई हूं लो खा भाई फल हमेशा धोकर ही खाने चाहिए हां हां कितनी सुंदर है गोल मटोल लाल लाल <laughs> मैं तो छीलकर खाऊंगी नहीं भाई मुझे तो बिना छिलका उतारे ही अच्छा लगता है सेब मैं तो ऐसे ही खाऊंगी लो खाओ फिर तुम्हें जिस तरह से अच्छा लगता है वैसे खाओ हम आहा कितना मीठा सेब है हम मेरा तो इतना मीठा नहीं है पर दादी हम इस बाग में बहुत सारे फूल फल और सब्जियां हैं हम पर सेब तो कहीं नजर नहीं आ रहा <laughs> जब सेब है ही नहीं तो नजर कैसे आएगा सेब पहाड़ी और ठंडे इलाकों में ही होता है जैसे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर क्या वहां बहुत ठंड होती है दादी हां वहां बहुत ठंड पड़ती है और जानते हो वहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़ भी होते हैं दादी हु? आपने सेब का बाग देखा है हां भाई देखा है एक बार तुम हरे दादाजी के साथ शिमला घूमने गई थी वहां सेब के बहुत बड़े-बड़े बाग हैं मैं भी सेब का बाग देखूंगी दादी हां हां क्यों नहीं इस बार छुट्टियों में तुम अपने मामाजी के साथ कश्मीर चले जाना वहां तुम्हें सेब के बाग देखने को मिल जाएंगे हां और हम बहुत सारे सेब खाएंगे आब्य मैं साथ चलूंगी दादी हां हां चलूंगी जरूर चलूंगी मैं भी तो तुम लोगों के साथ मीठे मीठे सेब खाऊंगी है ना <laughs> <laughs> बहुत मजा आएगा बहुत मीठे मीठे सेब खाएंगे <laughs> कब चलेंगे, <laughs> चलेंगे दादी, दादी, दादी अरे भाई चलेंगे चलेंगे लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है चलो घर चलें हां हां चलिए दादी <laughs> दे दी काका की को सेब दीजिएगा हां जरूर मुझे भी दीजिए आ हां भाई बहुत सारे रखे हैं मेरे पास दुनिया और यो चुनियां मुनियां आओ मीठे मीठे सेब खाओ आओ चुनियां मुनियां आओ मीठे मीठे सेब खाओ खाकर खूब मजे उड़ाओ खाकर खूब मजे उड़ाओ अपनी सेहत खूब बनाओ आओ चुनियां मुनियां आओ मीठे मीठे सेब खाओ आओ चुनियां मुनियां आओ मीठे मीठे मीठे मीठे से सेब खाओ कश्मीर हिमाचल से ये आया कश्मीर हिमाचल से ये आया सारे देश ने इसको पाया लाल हरा पीला है रंग नर्म है गुदा इसके संग लाल हरा पीला है रंग नर्म है गुदा इसके संग आओ चुनियां मुनियां आओ मीठे मीठे सेब खाओ सेब खाओ खुश हो जाओ सेब खाओ खुश हो जाओ सेब के गुण सदा ही गाओ आओ कुनिया मुनिया आओ मीठे मीठे सेब खाओ आओ चुनिया मुनिया आओ मीठे मीठे सेब खाओ सेब अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आप सुनते हैं यह गीत Bye. नाम मेरा काम आओ बच्चों जल्दी आओ गाड़ी चलने वाले हैं अगला स्टेशन आएगा इंजन खाना खाएगा खाएंगे छुक छुक छुक छुक जाएंगे छुक छुक छुक छुक जाएंगे हम भी पूरी खाएंगे छुक छुक छुक छुक जाएंगे छुक छुक छुक छुक जाएंगे रेलगाड़ी मेरा नाम रेलगाड़ी मेरा नाम छुक छुक करना मेरा काम शिशु जगत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान